षद के प्रथम अध्याय की द्वितीय उल्लिखे बाईसवें मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ तेईसवे मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना जाना ये बताया कि दो आत्म स्वरूप है वह विवेकी को जो अक्रतु विवेकी है अकाम संसार अनासक्त विवेकी है उसे जेय हो जाता है वो जान सकता है, क्योंकि वह परस्पर विपरीत जो अनुप महत्वादी धर्म हैं वे अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृतिक तो कार्यक्रम संघारे हैं और इनके अधिष्ठान के रूप में प्रत्येगात्मा के रूप में अवस्थित हो नचिकेता के आत्म स्वरूप है ये अनुत्व महत्वादि विपरीत तो धर्म वस्तुतः नहीं है उन परस्पर सारे धर्मों से रहित तो विशेषताओं से रहित निर्विशेष चेतन निर्विकार हैं आत्मा यह विवेक तो संभव है अका व्यक्ति के चित्त में इसलिए जो धीर है वह विकारी जो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत कार्यक्रम संघार है उनमें उनके अधिष्ठान के रूप में अवस्तु यानी अनिमित निर्विकार जो अशरीर आत्मवस्तु हैं वह स्वतः अपरिचिन्न है निरतिश महान है सापेक्ष परिचिता अपरिचिन्नता उसमें नहीं है अतितु निरपेक्ष अपरिन्नता ऐसे शोधित तो तदर्थ का आत्मा रूप से शोधित तमर्थ तो के रूप में मैं के रूप में अनुभव करता है और उस का फल शोक की आत्यंत न्यू इसलिए कहा अशर शरीरषु अनावस्थुअस्थित अवस्थितम्, युग आत्मा माधीरो न सोचती ये दो आत्मवस्तु हैं इसे प्राप्त करने का अव्यविचरित साधन बताने की विवक्षा से यह तेविशा मंत्र रूपी सूखी सामने है जिस साधन के जीवन में आने से निश्चित ही आत्मबोध होता है बाकी बाकी जो साधन है आत्मज्ञान के वे साधन बनते हैं लेकिन उन साधनों को अपनाने वाला जो साधक है उसका हो सकता है उस साधन के माध्यम से संसार अंतक पाती कोई न कोई फल उद्देश्य बन जाता है तो मोक्ष को छोड़कर के कोई फलांतर पर, परमात्मा को छोड़कर के कोई ये संसारांतिक फलांतर उद्देश्य बन जाएगा तो आत्मज्ञान के साधन के रूप में विहित जो साधन है शास्त्र में उन साधनों से भी निश्चितता नहीं है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष प्राप्त ही परमात्मा का लाभ हो ये निश्चित नहीं है लेकिन जो यहां पर तेजी मंत्र के उत्तरार्ध में साधन बताया जा रहा है वह साधन जीवन में आ जाए तो निश्चित ही आत्म साक्षात्कार पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है इसे श्रुति इस तेईसवें मंत्र के माध्यम से बताना चाहती है इसलिए तेईसवा मंत्र आ रहा है तो तेईसवे मंत्र का उच्चारण करें सावतन भाष्य पहले एक वाक्य में इसे देखिए यद्यपि दुर्विज्ञात्मा तथा उपाय न एव इत्यादि तो कहते हैं ये यद्यपि आत्मा दुर्विद्य है अनधिकारी को अनाधिकारी आत्मा को सहसा जान नहीं पाता जानना बड़ा कठिन है अनधिकारी हो आत्मस्वी तो ये अधिकारी जो है वह जो शास्त्र ने बताया हुआ अव्यभिचरित उपाय है साधन है उस साधन के माध्यम से आत्मा को जान लेता सरलता से होता है अनाधिकारी के लिए जो दुर्विज्ञा है, है वह अधिकारी को शास्त्र के द्वारा बताए गए साधन से सुविज्ञा है इसी अभिप्राय से श्रुति कह रही है, इसमें आहा का करता है श्रुति, इस प्रकार श्रुति कह रही है इति आहा नायत्मा प्रवचने न लभ्यो तो आत्मा तो दशेष आत्मा प्रवचन तैत उपनिषद की शिक्षावली में स्वाध्याय प्रवचना प्रवचनाभ्याम न प्रमरित एक वाक्य कहा उसमें स्वाध्याय शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया अध्यापन स्वाध्याय है अध्यापन और प्रवचन है अध्ययन प्रवचन है अध्ययन स्वाध्याय है अध्यापन स्वाध्या नहीं प्रवचन का अर्थ है अध्ययन और स्वाध्याय का अर्थ है अध्यापन होता है पढ़ाना हाँ। है तो पढ़ाना ये स्वाध्याय है और प्रवचन है अध्ययन करना यहाँ पर भी अध्ययन ही आदम कर रहे हैं भाषा को देख करके नहीं आये क्या कैगरी हाँ। उपनिषद है उसे शिक्षा वाले भाषण में देख लेना तो यहां पर भी अध्ययन ही कर रहा है प्रवचन का और अध्ययन कार्य अर्थ है गुरुमुख से वेद का ग्रहण गुरुमुख से वेद को सीखना वेद का उच्चारण सीखना ये प्रवचन है अध्ययन तो तो तो तो है, है? हाँ। अच्छा। स्वाध्याय अध्यव्य में स्वाध्याय शब्द का अर्थ है वे और उसका अध्ययन करो का अर्थ है वेद उच्चारण करना सीखो हाँ। गुरु मुख से वेद आ, का उच्चारण सीखना यह अध्ययन तो है और, प्रवचन का अर्थ अध्ययन कह रहा है ये।, ये प्रवचन है प्रवचन में प्रकार है प्रकृष्ट रूप से वचन का अर्थ है कथन प्रवचन का दूसरों को उपदेश देना ये क्यों ये तो लोक में ऐसा उसका अर्थ प्रचलित हुआ लेकिन शास्त्र में प्रवचन शब्द का अर्थ प्रकृष्ट रूप से वचन यानी कथन उच्चारण वच परिभाषणी धातु से भाव अर्थ में प्रत्यय करने से प्रसर्गपूर्वक प्रवचन शब्द का अर्थ निकलता है कि वेद का प्रकृष्ट रूप से स्पष्ट उच्चारण से शुद्ध उच्चारण सीखना उच्चार हाँ प्रवचन है तो अध्ययन का एक अर्थ तो है प्रवचन उच्चारण सीखनाय का अर्थ है अध्यापन पर पर देख लेना हाँ कितने बार पढ़े हैं स्वाध्याय प्रवचना ध्यान न प्रमचित इस तैत उपनिषद की शिक्षा ली के वाक्य के भाष्य को उसको देख लेना ठीक से स्वाध्याय शब्द का भाष्यकार ने क्या अर्थ किया और प्रवचन शब्द का क्या अर्थ किया और प्रवचन <laughs> तो भगवान जो बताएंगे वेदकार का वह भाष्यकार भगवान के अनुयायियों के लिए ग्राह्य है हैं अपने लोगों को भास्कर भगवान ने वेद के जिस शब्द का जो किया वो लेना तो यहां पर भी प्रवचन शब्द का अर्थ अध्ययन अध्ययन का अर्थ है गुरु मुख से वेद का उच्चारण सीखना यह प्रवचन शब्द का अर्थ निकला वही अध्ययन हुआ प्रवचन का अर्थ है अध्ययन और अध्ययन का अर्थ है गुरुमुख से वेद का उच्चारण सीखना यदि ठीक बैठ गया होगा यदि तो फिर ये पदार्थ कथन हुआ प्रवचन पदार्थ हुआ और ये कहा जा रहा है कि प्रवचने न अयम आत्मा न लग तो कहा कि गुरुमुख से एक वेद नहीं दो वेद नहीं अनेक वेद जितने वेद हैं उन सब वेदों को वेदों का ठीक से उच्चारण शुद्ध उच्चारण सीखने मात्र से अयम आत्मा यानी नचिकेता के द्वारा पृष्ठ दो आत्म वस्तु है और यमराज जी के द्वारा उपदृष्ट दो न जायते वा विक इस मंत्र से राज्य के द्वारा उपदिष्ट आत्मवस्तु है उसे यहां आत्मा शब्द से लेना सद्भाव विकारों से रहित निर्विकार से वह न लभ्य वह प्राप्त नहीं होता यानी आत्मनिष्ठा नहीं बनती लाभ है आत्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा का अर्थ है जब समूल अध्यास का बाद होता है आवानापादक आवरण की भी निवृत्ति होती है तो स्वरूप में ही जो मैं इस रूप में अहंता सुस्थित हो जाती है वो है ब्रह्मनिष्ठा, वो है आत्मलाभ मैं के रूप में हमारी अहम वृत्ति का ब्रह्म में ही स्वभावत अवस्थित होना ब्रह्म स्वरूप में अवस्था ये आत्मलाभ है इस प्रकार का आत्मलाभ अनेक वेदों को गुरु मुख से शुद्ध उच्चारण सीख करके पाठ करते रहने मात्र से ये प्रवचन है ये भी एक साधन है वेद का अध्ययन इसलिए श्रुति ने स्वाध्याय प्रवचनाध्यान न प्रमाधितव्यम कहा है प्रमाद न करें स्वाध्याय प्रवचन के प्रति यानी वेद अध्ययन के प्रति प्रमाद न करें ये कहा है लेकिन ये जो है इसका उद्देश्य यदि मोक्ष प्राप्ति नहीं है लोक में ये बड़े वेद के ज्ञाता हैं वेद को धारण करने वाले वैदिक हैं ऐसी लोकशना यदि चित्त में हैं तो प्रतिष्ठा आदि भी लौकिक उद्देश्य बन सकता है इस साधन का नहीं तो ये तो वेद का अध्ययन चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार का साधन बन जाता है इसलिए तो वेद अध्ययन आदि कहा जाता है बार बार करने के लिए तो लेकिन इसका उद्देश्य यदि अन्य बन जा वित्ताजन बन जा लोकेशन जा तो अयम आत्मा प्रवचन न लगे ये सोटी करती है उद्देश्य मोक्ष न होने से प्रवचने न अयम आत्मा न लब्य आगे कहते हैं न इधर भी लुवृत्ति आई तो अयम आत्मा और लभ्य ये तीन पद पूर्व वाक्य से इधर भी आएंगे अयम आत्मा मेधया न लगे तो मेधा सब एक बुद्धि में शक्ति विशेष है एक बार सुना और बुद्धि में एक प्रकार से धारित हो गया जैसे सीडी आदि में रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो बोला वो वैसा का वैसा रिकॉर्ड हो जाता है ऐसे ही बुद्धि की शक्ति विशेष जो मेधा कहलाती है एक बार सुनार वैसा का वैसा धारित कर दिया रिकॉर्डिंग हो गया बुद्धि ने फिर कभी भी सुना सकते हैं पूछेंगे तो वैसा का वैसा जैसे नचकेता को द्वितीय वर्ग के रूप में यमराज जी ने सुनाया और जैसा यमराज जी ने बताया वैसा ही नचिकेता ने सुन करके वापस यमराज जी को सुनाया तो ये नचिकेता के अंदर मेधा थी एक बार सुनार वैसा का वैसा धारण कर लिया तो ग्रंथार्थ धारण शब्द उसे कहा जाता है मेधा हाँ अर्थ भी ग्रंथ को भी और ग्रंथ के अर्थ को भी धारण करने की जो शक्ति है यानी अध्ययन में तो खाली शब्द का शुद्ध उच्चारण किया जा रहा है यानी शब्द को ग्रहण किया जा रहा है वो प्रवचन है शब्द ग्रहण प्रवचन हुआ और मेधा है शब्दार्थ ग्रहण इसलिए ग्रंथार्थ धारण शक्ति बुद्धि की जो अर्थ बताया अध्ययन प्रवचन शब्द का एक बार बताया तो उसे धारण करके रख लिया कि प्रवचन शब्द का अर्थ है अध्ययन स्वाध्याय शब्द का अर्थ है अध्यापक उसे नहीं तो कई बार होता है व्यक्ति ग्रंथ पढ़ लेता है सुन भी लेता है स्वाध्याय भी कर लेता है और उसी समय भूल जाता है दूसरे दिन तक ये आप नहीं रख सकता तो मेधा की कमी के कारण और जो मेधावी भी होते हैं जिस शब्द का जो अर्थ होता वह शब्दार्थ भी पदार्थ भी और अर्थ भी ठीक ठीक ध्यान में रखते हैं माना जाता है मेधावी है मेधा से संपन्न है तो ग्रंथार्थ धारण शक्ति मेधा है तो मेधया अयं आत्मा न लक्ष्य तो वेद के शब्दार्थ को बता दिया और उसको ठीक से धारण कर लिया उतने मात्र से भी जरूरी नहीं है कि आत्मनिष्ठा बनी, आत्मलाभ हो ही जाए उसका भी उद्देश्य दूसरा हो सकता है कि हम वेद का अर्थ दूसरों को ठीक ठीक समझा दें और दूसरे ये कहें कि ये अच्छे अध्यापक हैं ये हो जाता है तो उससे भी प्रतिष्ठा आदि जो लौकिक उद्देश्य है वह बन सकता है उसका साधन हो सकता है यदि अकामक तो नहीं है ठीक ठीक तो, तो इसलिए न मैं गया अयम आत्मा न लभ्य न बहुना सूते न तो अयम आत्मा बहुना सुतेन न लभ्य अयम आत्मा और लभ्य प्रति यहाँ पर भी अनुभूति का तो सुत है श्रवण भाव अर्थ में तय है सुतेन श्रवणीन और श्रवण का विशेषण है बहुना। तो वे आत्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्रातिरिक्त शास्त्र श्रवण से अयम आत्मा न लगती बहु बहुश्रुत यानी बहुत बहुश्रवण लेना है अद्वैत प्रतिपादक ग्रंथों के विचार से अतिरिक्त द्वैत प्रतिपादक भेद प्रतिपादक शास्त्रों का विचार श्रवण और उससे आत्मलाभ नहीं होता आत्मनिष्ठा नहीं होती जो प्रकृत वस्तु है वह उपलब्ध नहीं हो और भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे यह टीका में टीकाकार की केवल अद्वैत प्रतिपाल का प्रयोग शास्त्र श्रवण से ही यदि अपने आप शास्त्र श्रवण यानी विचार हो रहा है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के से नहीं तो भी आत्मलाभ नहीं हो सकेगा वह वेदांत विचार भी अनेक द्वैत प्रतिपादक ग्रंथों के विचार से तो आत्मलाभ होगा ही अद्वैत प्रतिपादक ग्रंथों का विचार रूप तो श्रवण है वह श्रवण स्वयं खूब करते रहे अद्वैतंथों का विचार तो ही नहीं होगा इसलिए कहा आचार्यवान पुरुषो वेद न नरेन अवरेण प्रोक्त सुख्यानायेष्ट इत्यादि पहले तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से विचारित तो वेदांत श्रवण से तो आत्मलाभ होता है केवल वेदांत तो विचार अपने बुद्धि से करने मात्र से भी आत्मलाभ नहीं होगा न रोना सोन का अर्थ टीकाकर बताएंगे यहां तो विषय भी करते जा रहे हैं कि इस साधन से प्राप्त नहीं होगा इस साधन से प्राप्त नहीं होगा इस साधन से प्राप्त नहीं होगा तो प्रश्न होता है कि फिर किस साधन से प्राप्त होगा वेद सीखने से भी नहीं होगा वेदार्थ धारण करने से भी नहीं होगा और वेद प्रतिपादक ग्रंथों का विचार करने से भी नहीं होगा स्वयं अपनी बुद्धि से अद्वैत प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का विचार करने से भी नहीं होगा तो होगा किससे आत्मलाभ ये प्रश्न हुआ तो इस प्रश्न का उत्तर सोदीप उत्तराधम देवेश ते नो एष साधक एस के सर्वनाम इस और सर्वनाम से ग्रहण करना है साधक का ये साधक सर्वना सर्वनाम है यम। इस सर्वनाम से करना है न चिकेता के जिज्ञास्य और यमराज के द्वारा उपरीश्यम आत्मवस्तु परमात्मा को इसलिए परमात्मा यहष साधक परमात्मान वृणुते और गुरुओं के कार्य है वृणुते का ये ये साधक परमात्मुते जब यह साधक परमात्मा की ही प्रार्थना करता प्रार्थना है के है और का अर्थ है और प्रार्थना का अर्थ है अभिलाषा इच्छा तो जब साधक के अंदर परमात्मा को ही ये वो कार है ना ये तो परमात्मा से अतिरिक्त अन्य जो इच्छा के विषय बन सकते हैं अभ्युदय अंत फल विशेष अहित पागलों की उनका व्यावर तक है एव का का और यम ये सर्वनाम है ब्रह्म का परामर्शक परमात्मा का परामर्शक परमात्मा ही मोक्ष है ब्रह्म भाव मोक्ष कहते हैं नमस्कार इसलिए परमात्मान एवं यानी अभ्युदय की चाहने पर भी यानी बिना साधन के अभ्युदय प्राप्त हो जाए तब भी तीन का मात्र भी इच्छा न रहे जैसे नचिकेता के के अंदर है बिना साधन के नचिकेता को यम राज्य आहिक और पारलौकिक ब्रह्मलोक पर्यंत के सारे वो यानी अभ्युदय काम पुरुष के चित्त में जिन जिन की अपेक्षा हो सकती हैं वे सब अविवेकी के अभिलाषा के विषयबूद सारे पदार्थ एक साथ बिना साधन के संकल्प मात्र से उपलब्ध करा रहे हैं यमराज जी नचिकेता लेकिन ये एवोकार के व्यावर्ते हुए सब पदार्थ है उनकी अभिलाषा नचिकेता के अंदर है ही नहीं वो है वास्तविक अक्रतु उसे अक्रतु कहा जाएगा लेकिन अज्ञानी है तो क्रतु तो रहेगा यानी कामना तो रहेगी लेकिन संसार के इस लोक के और परलोक के भोगों में से किसी भी भोग की कामना ये हो कार्य बता रहा प्रार्थना नहीं है लेकिन अज्ञान है तो अज्ञान का कार्य इच्छा रहेगी और तो इच्छा क्या होगी वो इच्छा होगी परमात्मा की दो ही है आत्मा और अनात्मा तो अभ्युदय है अनात्मा आत्मा से अतिरिक्त फल और अभ्युदय की कामना नहीं है वैसे न चिकेता को नहीं है मैत्री को नहीं है ऐसी जिस के चित्त में अभ्युदय की कामना नहीं रहेगी लेकिन अज्ञान होने के कारण कामना रहेगी वो तो किसकी रहेगी मोक्ष की रहेगी रहे परमात्मा की रहेगी इसलिए परमात्मा नम एक केवल मात्र परमात्मा को ही चाहता है परमात्मा को छोड़ करके और किसी की चाह जिसके चित्त में यदि भी नहीं है उसे यहां पर एस शब्द से लेना है तो एस परमात्मानम एवृण्ट यानी प्रार्थित तो जैसे गर्मी के दिनों में कहीं बहुत ज्यादा तपी हुई है रेत आग के तरह और उसमें छोटे से तालाब में से मछली को निकाल करके किसम किसी ने फेंक दिया बात और वो अपने आप उड़ छलांग लगा करके नहीं तालाब में गिर सकती तो छटपटा रही है तो उसके मन को यदि पूछा गया उस समय तो पूछे नहीं कोई उसके मन को जान जानने की सामर्थ्य रखने वाला कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं बताओ उसके अंदर क्या इच्छा होगी उसके अंदर एक ही इच्छा हो सकती है और जिससे जीवित रह सकती है ऐसा जीवन भूत जो जल जलाश है जलाशय है उसमें वो स्वयं नहीं जा पा रही तो कोई ना कोई उठा करके हमें जलाशय में डाल दें ये इच्छा दूसरी कोई इच्छा उसकी नहीं रह सकती इस समय ऐसे एक जल के लिए मछली जैसे तड़कती है ऐसी तड़पन शरीर के जीवित अवस्था में जब सागर को के चित्त में परमात्मा के लिए हो जाए जैसे पानी से अलग की हुई मछली पानी के लिए ही तड़कती है और कोई इसके चित्त में दूसरी मांग नहीं ऐसे संसार में रहने वाले साधक को परमात्मा की ही चाह हो जाए और संसार की चाह उसके अंदर की सर्वथा मिट जाए मैत्री तथा नचकेता के पर तो ये है परमात्मा का वरण और इस परमात्मा वरण से वो प्राप्त करता ये कर रहा है ये कह रहे हैं कि ये यमेवेशों के तेन नभ्य इस परमात्म वरण का स्वरूप बताया जाएगा कि परमात्मा का आत्मरूप से अनुसरण ये परमात्मवरण वरण जिसे गीता में मयी चानन्य योगे नक्तिर व्यमचारिणी का और विवेक चुड़ामी में स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीये का उसी भक्ति को यहाँ पर परमात्मा यमेवृणुदे इसमें परमात्म वर्ण शब्द से बताया जा रहा ब्रह्मज्ञान की साधन ब्रह्मज्ञान की जो साधन सामग्री है उस साधन सामग्री में सर्वश्रेष्ठ साधन अव्य विचरित साधन यदि कोई है तो विवेक चुड़ामी में भगवान भाष्यकार करते हैं मोक्ष साधन सामग्रियां, मोक्ष का साधन जो ब्रह्म ज्ञान और उसकी जो सामग्री है अनेक साधन है प्रतिबंध विवृत्ति द्वारा निष्काम कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत उन सब सामग्री में के श्रेष्ठ साधन कौन सा है ये यदि देखा जाए साधन समूह में तो कहते हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है ब्रह्म ज्ञान का लेकिन उस भक्ति का क्या स्वरूप है तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधि यदि वह स्वस्वरूपानुसंधान स्व यानी स्वयं अपना जो स्वरूप है अपने वास्तविक स्वरूप का शास्त्र जो हमारा स्वरूप बता रहा है उस स्वरूप का अनुसंधान वेदांत श्रवण काल में भी और मनन करते समय भी मैं ये नहीं जो अविद्या अवस्था में स्वभावतः प्रतीत हो रहा हूं वो मैं नहीं अभी तो मैं उपनिषदें जैसा बता रही है तत्व तो मसी इत्यादि उपनिषदें बता रही हैं कि सत शक्ति तो जगत अधिष्ठान ब्रह्म तुम तो ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान ये है ये, ये में वेशमते में वरण परमात्मा का वरण परमात्मा का वेदांत तो विचारादि काल में भी हमेशा मैं के रूप में अनुसंधान यही साधना जो कर रहा है निरंतर आसते रात कालम ने वेदांत चिंतन तो, तो वेदांतार्थ का यानी ब्रह्म संयम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पर यही वेदांतार्थ है ऋषि वेदांत अर्थ का निरंतर चिंता आशित जब से जगा है तब से लेकर के सोने तक और एक दिन मात्र नहीं मृत्यु तक और मृत्यु यानी पारमार्थिक मृत्यु होने तक पारमार्थिक मृत्यु होती है ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म साक्षात का यानी जन्म जन्मांतर तब तक, तक यही करते रहना जब तक पारमार्थिक मृत्यु ना हो ये तो व्यावहारिक मृत्यु है एक स्थूल शरीर को छोड़ा दूसरा स्थूल शरीर धारण कर लिया इसे कहा जाता है व्यावहारिक मृत्यु और पारमार्थिक मृत्यु है व्यावहारिक मृत्यु में तो खाली स्थूल शरीर बनेता है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को वही रहता और तीनों शरीरों से विनिर्मुक्त होकर सम्प्रसाद अस्मत शरीर समुत्था परम ज्योतिपत् स्वेन रूपेण अभिन करते थे उत्तम पुरुष पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास है वास्तविक पुरुषोत्तम जो है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अतिरिक्त निर्विशेष चेतन न जाए तो मुझे देवास बताया गया वो है पुरुषोत्तम और उस पुरुषोत्तम का मय के रूप में अनुसंधान यह है आत्मा का वरण इसका दूसरा कोई लौकिक को उद्देश्य बन नहीं सकता आत्मलाभ को छोड़कर और ये आत्मलाभ का अव्य विचरित साधन है जो ऐसा अनुसंधान करता है उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता ही और वो साक्षात्कार यानी ये आत्मानुसंधान परिपूर्ण हो जाए परिपक्व हो जाए तो उसकी विपरीत भावना शिथिल पड़ जाती है विपरीत भावना शिथिल पड़ तो सबसे बड़ा प्रतिबंधक वही है विपरीत भावना तो फिर तो परमात्मा उसे मैं के रूप में स्वयं ही साक्षात्कार अपने वास्तविक स्वरूप का कराता है इसे कह रहे हैं यमे वो ऐशे तेन लभ्य और तेन यानी तेन आत्मानुसंधान वा जो आत्मानुसंधान कर रहा है परमात्मा का मैं के रूप में अनुसंधान कर रहा है उस साधक के द्वारा आत्मानुसंधान रूप साधन से लभ्य है परमात्मा का जो अनुग्रह होता है तेन शब्द का एक परमात्मा अनुग्रह ये भी अर्थ है परमात्मा का अनुग्रह उस पर बरसता ही है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपत्यंते तो भजामया का अर्थ है जो मेरे पास जिस उद्देश्य से आता है ये यथामान प्रपत्यंते प्रपत, प्रपत्ति है भगवान की भक्ति शरणागति भगवान की सेवा भगवान का अनुसंधान भक्ति ये है प्रपत्ति तो जो मेरी प्रपत्ति जिस रूप में लेता है ये यथामान प्रपत्यं थे वो भजाने भगवान पे में भी उनका भजन वैसा ही करता है भक्त का भजन भगवान भी करता है तान अहम भजा में और भजाने का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया अनुप्रधान भगवान के भजन का स्वरूप है अनुप्रह हाँ भक्तों का भजन भगवान करता है करता है भक्तों पर अनुग्रह करता है तांस तथैव भजन में तो मैं उन पर वैसा ही अनुग्रह करता हूं जो उद्देश्य लेकर के मेरे पास आते हैं मेरे सेवा में लग जाते हैं तो उनके उद्देश्य को देख करके उनकी सेवा को मैं सफल बनाता जो मेरे भक्त मेरी सेवा करते मेरा सेवन करते भजन करते उस भजन की सफलता मानी जाएगी कि भजन जिस उद्देश्य से कर रहा है भक्त उस उद्देश्य की पूर्ति भगवान कर रहे तो माना जाएगा कि भगवान का किया हुआ भजन सफल हुआ विद्यार्थी विद्या के लिए यदि मंदिर में जाकर के आँख बंद करके भगवान की प्रार्थना करता है कि मुझे अच्छा ज्ञान हो और मैं बिना नकल किए अच्छे नंबर से परीक्षा में पास हो जाऊं और उसको सफल फेल हो जाए तो उसका भजन सफल नहीं माना जाएगा यदि अच्छे नंबर से पास हुआ बिना नकल किए ठीक ठीक लिख सका माना जाएगा कि भगवान के अनु भगवान का उस पर अनुग्रह हुआ तो जो जिस उद्देश्य से भगवान का भजन कर रहा है भगवान उसके उद्देश्य की पूर्ति करता है उसके उद्देश्य की पूर्ति करना ही अनुग्रह करना है यही भगवान का भजन है भगवान के द्वारा भक्त का किया जाने वाला भजन भगवान भक्त का भजन करता है का मतलब भक्त के उद्देश्य की पूर्ति करता है यही भगवान का भक्त पर अनुग्रह और वही भगवान का भक्त भजन है भक्त भक्त भजन और मुमुक्षु भगवान के पास संसार में अज्ञानी जीव निरुद्देश्य हो नहीं सकता कोई न कोई उद्देश्य जरूर रहता तो अभ्युदय रहेगा या तो मोक्ष रहेगा तो अभ्युदय तो इसका मुमुक्ष का उद्देश्य है नहीं तो मोक्ष उद्देश्य रहेगा तो मोक्ष मुमुक्षु मोक्ष के लिए भगवान का भजन कर रहा है मैं के रूप में अनुसंधान कर रहा है परमात्मा का तो परमात्मा का मैं के रूप में अनुसंधान रूप जो भजन है उसकी सफलता मानी जाएगी कि भगवान उसे मैं के रूप में प्राप्त हो जाए उसका मोक्ष हो जाए मोक्ष है अनात्मा कार्यक्रम संघात में से अहंता निकल जाए और जा। ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप में अहंता अवस्थित हो जाए ब्रह्मस्वरूप अवस्थानी तो मोक्ष है हमारी अहंता जो अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान वशात तो शरीर त्रय में स्थित है अक्षर पुरुष तथा तो अक्षर पुरुष में स्थित है वहाँ से निकल जाए और पुरुषोत्तम में हमारी अहंता स्थित हो जाए तो मोक्ष हो गया माना जाएगा? क्षर पुरुष में अक्षर पुरुष में अहंता का रहना ही संसार में बने रहना है अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष से अहंता का निकल करके अक्षर पुरुष है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अक्षर पुरुष कारण शरीर और इन तीन शरीर में से किसी में से भी अहंता न रहें किसी में भी सब से निकल जाए और पुरुषोत्तम स्वरूप में स्थित हो जाए तो मोक्ष हो गया माना जाता है ये तब हो जाएगा जब इन पुरुषोत्तम स्वरूप का असत्वा पादक आवरण तथा आवाना पादक आवरण निवृत्त हो जाए अरे असत्वा पादक आवरण तथा आभाना पादक आवरण की निवृत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से असत्वपादक आवरण की निवृत्ति अप्रोक्ष ज्ञान से आभाना पादक आवरण की निवृत्ति यही आत्मलाभ है अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो पुरुषोत्तम हमारा स्वरूप है ही तो हमारा अवस्थान है है लेकिन जिस अज्ञान के कारण हमें हम पुरुषोत्तम स्वरूप होते हुए ही अनात्मा कार्यक्रम संघात में में होने से लगता है कि हम कार्यक्रम संघात होते हैं वो निवृत्त हो जाए तो आत्मलाभ मान जाए उसकी निवृत्ति होती है परमात्मा के अनुग्रह से जो ज्ञान इसलिए भगवे ने गीता में कह इसी मंत्र एक प्रकार से गीता का श्लोक है तेजावाकम पहम अज्ञानजन तुम नाशा आत्म भाव से लिया भाष्यता तब्दीआ यहाँ पर यह शब्द से आ रहा एक आत्माते यानी परमात्मा का ही आत्मरूप से निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं जो वे हैं तेषा शब्द से भगवान कहते हैं उन पर अनुक उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं क्या करता हूँ अनुकंपार्थम तेजा एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामी अज्ञानज तम है त्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप अध्यास और उस अध्यास को नष्ट कर देता है यानी उसका बांध कर देता हूं कैसे तो नाशयामी आत्मभावस्थ होकर के आत्मभावस्थ होना है उनकी अहं अहम वृत्ति में मैं के रूप में अभिव्यक्त होना तत्वशी तो वाक्य से उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्माष्टी ये वृत्ति है उस वृत्ति में उनके आत्मा के रूप में स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त होना ये आत्मभाव है आत्मभावस्थ होना उनकी प्रत्येक आत्मा बनकर के अभिव्यक्त होना अपने वास्तविक स्वरूप का उन्हें बोध कराना और वो हो जाए, तो उसे अध्यास बाधित हो जाता है आत्म भाव को ज्ञान दीते ना भाष्व का प्रकृष्ट प्रकाशमान जो दीप है ज्ञान दीप है वो ये है उससे मैं ऐसा करता हूं वे तो कर रहे हैं कि यमेव देश वृणुते तेन लभ्य तेन परमात्मा अनुग्रहण ये दो परमात्म वर्ण है इस परमात्म वरण है अभेद अनुसंधान वो साधक करेगा सारा और यम शब्द से परमात्मा को लेना है लक्षणा से परम यम शब्द से ही लेना है यह तब नित्य संबंध होता है परमात्मा तेन शब्द का अर्थ परमात्मा अनुग्रह तेन शब्द से दो को लेना है एक परमात्मा का अनुग्रह और एक अभेद अनुसंधान करने वाला साधक क्योंकि कर्मणि प्रयोग है तो कर्ता में भी तृतीया है करण में भी तृतीय तंत्र से उच्चारित ये तेन शब्द है तो अभेद अनुसंधान करने वाले साधक के द्वारा आत्मा लगा वो क्या अपने प्रयत्न से ही प्राप्त करता है क्या परमात्मा अनुह परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त करता है और यमेवल एश गल इसमें येष ये सरोनाम और यम के सरोनाम इससे अभी जो व्याख्या हुई इस व्याख्या में श इस करो नाम हम लोगों ने साधक को लिया और यम शब्द से परमात्मा को लिया कहीं विपरीत योजना भी करता है ये शब्द से परमात्मा और यम शब्द से साधक को लेता है ऐसा भी एक अर्थ है तो ये यानी परमात्मा पहले तो ऐशा तो है, अभी परमात्मा और ये में वो कैसा साधक जिसका उद्देश्य केवल मोक्ष है नचिकेता जैसा जो साधक है उसका वर्ण परमात्मा करता है केवल भक्त ही भगवान का वर्ण करता है ऐसा नहीं भक्त भगवान भी अपने भक्त का वर्ण करता है इसलिए एस यानी परमात्मा यमेव यानी जिस साधक को वृणुते और वृणुते करते अर्थ तो परमात्मा का अनुग्रह जिस साधक पर होता है ऐसे व साधु कर्म कार्य यम सके श्रुति करती है कि ये परमात्मा ही अभेद रूप से अनुसंधान रूप अच्छे कर्म साधना साधनाए कराता है उस साधक से सा। जिसे ऊपर उठाना चाहता है मुक्त कराना चाहता है मतलब उसके अंदर पहले से संस्कार के हैं वैसे तो मुमुक्ष को मोक्ष मात्र उद्देश्य है ऐसे मुखर पर, परमात्मा का जब अनुग्रह होता है परमात्मा इस पर अनुग्रह कर क्योंकि ये जाता है कि ब्रह्म साक्षात्कार प्रमाह और प्रमा प्रयत्नाधीन नहीं होते पुरुष प्रयत्नाधीन ज्ञान नहीं होता प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होता है वस्तु तो यहाँ पर है परमात्मा ब्रह्म ज्ञान है वस्तु यानी विषय वो कौन है ब्रह्म यानी परमात्मा वो प्रमेय है तो प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन प्रमा होती हैं तो प्रमेय है यहाँ पर परमात्मा और उनका अनुग्रह हो जाए वो स्वयं ही अभिव्यक्त होता है लेकिन किसके चित्त में तो जो अभे अनुसंधान करने वाला है भक्त है भगवान का मुंखु है जिसका उद्देश्य मात्र परमात्मा को ही प्राप्त करना है और कोई उद्देश्य चित्त में है नहीं अनायास उपलब्ध संसार में भी भ्रमण नहीं करता अपने मन को हमेशा परमात्मा के अनुसंधान में ही लगाए रखता है ऐसे एक मुंह थानी परमात्मा थी यानी अनुगृा थी अनुग्रह करता है तो तेन यानि परमात्मा अनुग्रह लभ्य परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा का मैं के रूप में साक्षात्कार होता है जैसे साधना की है तम यथा यथा आ, उपा तम यथा यथा उपासकते ऐसे ऐसे है तम यथा यथाउपास तदेव कि तम यानी उस परमात्मा का जैसा हम चिंतन करते हैं भेद दृष्टि से चिंतन करता है तो भेद रूप प्राप्त करता है साल इत्यादि जो मुक्ति है संसार महत्पाती उसे प्राप्त करता है चार प्रकार की और यदि आत्म रूप से चिंतन करते हैं समक्ष तो को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भी कहा ना कि पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म दो में किसी को भी प्राप्त करता है ओंकार का आलमन लेकर के साधक तो तेन परमात्मा तेना पर कहते पैसे लाभ होता है तो कहते हैं तस् आत्मा विपुणुते तरुण स्वामेश आत्मा यानी जिसका अभेद रूप से अनुसंधान करना है साधक वह प्रकृति तो नचिकेता का जिज्ञास के, के द्वारा उपदिष्ट उपदिश्यमान निर्विकार चेतन रूप परमात्मा ये आत्मा शब्द से लेना है वह क्या करता है कि स्वान तनु, तनु शब्द का अर्थ है स्वरूप स्वाम का अर्थ है स्वकीय परमात्मा का मांडव के कारिका में दो चतुष पाद बताए चतुष्पाद आत्मा है उसमें से जो तीन पाद है यानी तीन स्वरूप है विश्व अभिन्न वैश्वान कहता है वह प्रथम पाद है वह स्वाम तनु नहीं है वह औपाधिक तनु है समी स्थूल समष्टि सूक्ष्म तथा कारण उपाधि त्रय युक्त स्वरूप है परमात्मा का विराट स्वरूप उसे सोपादिक स्वरूप कहा जाएगा स्वान्तु नहीं कहा जाएगा जो द्वितीय पाद है तेजस अभिन्न हिरण्यगर्भ गर्भ सूक्ष्म कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि से युक्त स्वरूप वह भी परमात्मा का स्वाम नहीं है अपना निजी स्वरूप नहीं है औपाधिक स्वरूप है और जो ईश्वर स्वरूप है मकार मात्रा का अर्थ अर्थभूत तृतीय पाद कारण उपाधि प्राग्ञ अभिन्न परमेश्वर वह भी स्वान्तु नहीं है अपितु कार्य उपाधि समष्टिवेष्टि समिवे सूक्ष्म कार्य उपाधि जिसे शर्पुरुष कहा गया जो के कि पंद्रह अध्याय में उससे विनिर्मुक्त और अक्षर पुरुष जिसे कहा गया कारण उपाधि को उससे भी विनिर्मुक्त जो स्वरूप है वो है स्वाम तनु शब्द से ग्राह निरुपाधिक स्वरूप निर्विशेषो जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है यस्मा क्षर अति तो अहम अक्षरादी चोत्तम है लोके वेदे चतित पुरुषोत्तम तो ये जो पुरुषोत्तम है वो है स्वान्तु जिसे छाणोक्य में परम ज्योतिशब्द से कहा गया वो पुरुषोत्तम है परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेन न अभिनिष्पन्न देते तो स्वेन रूपेन न अभिनिष्पन्न होना है स्वस्वरूप है पुरुषोत्तम स्वरूप वह पुरुषोत्तम स्वरूप है स्वांतम और उस स्वरूप का होते उस स्वरूप को भगवान अभिव्यक्त करता है प्रकाशित करता है उसके बुद्धि में मैं के रूप में आत्मभावस्थ हो जाता है ये, है, आ, आत्म तो आत्म ये आत्म भावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता अनुपम पहम अज्ञान जन्म तम नाशा आत्म भावस्थ ये आत्म भावस्थ होकर के अपने पारमार्थिक स्वरूप को उसके अहंता का आलंगन बनाता है ये भगवान स्वयं ऐसा स्वयं अभिव्यक्त होता है उनके साथ में ये परमात्मा अनुग्रह से परमात्मा साक्षात्कार होता, और होता। ये हो है और फिर उससे अभाना पादक और निवृत्त होता है जब ये घटित हो जाए जीवन में वो ये आत्मा भी मुते तनु स्वाम यह वाक्या घटित हो जाए ये हो जाता है निविध्यासन जब पूर्ण हो जा अंतिम साधन हो परमात्मा वरण रूप साधक के द्वारा किया जाने वाला साधन पूरा होता है अवेद अनुसंधान तो फिर परमात्मा का अनुग्रह उस पर बरसता है और परमात्मा के अनुग्रह से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है ये है वस्तुतंत्र ज्ञान का होना उससे अध्यात्वाधित होगा का कारण निवृत्त होगा स्वयं ब्रह्म रूप से अवस्थित होगा ये अभ्युविचरित साधन है इसका और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता और